यजुर्वेदीय यजुर्वेदी शाखा की कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के ग्यारहवें मंत्र की मंत्र तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं बारहवें मंत्र का विचार आज करना है नचिकेता को यमराज जी ने तीन वर प्रदान करना करने की प्रतिज्ञा की नचिकेता ने यमराज के द्वारा देने के लिए जिन तीन वरों को मांगने के लिए कहा उनमें से प्रथम वर के रूप में पिता के अधिक सुख को मांगा जब इस लोक में मन शांत हो और इस लोक का जो प्राप्तव्य प्राप्त हो जाए तो जन्मांतर की सोचता है जीव प्राथमिकता तो पहले इस जन्म को होती है ना आज को यह अड़चन में है तो एक वर्ष बाद कुछ क्या होगा इसका नहीं सोचता है तत्काल उपस्थित जो समस्या है वो पहले ठीक हो जाए तो सोचता है साल भर बाद भी कोई समस्या ना आ जाए उसके लिए कुछ इंश्योरेंस करके रख ले ये सोचता है ना और देखता है कि साल भर के लिए हम सुरक्षित है तो जीवन भर कुछ समस्या ना आ जाए तो उसके लिए इंश्योरेंस करके रखता है और जब ये अंदर से विश्वस्त हो जाता है अस्वस्थ हो जाता है जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तो मैं सुरक्षित हूं इस जन्म में तो सोचता है कि मेरा यह जन्म तो सुरक्षित है ठीक है सुखपूर्वक बीत जाएगा लेकिन भविष्यत में दूसरा जन्म जो होगा इस शरीर के छूटने के बाद उसका तो कोई निश्चय नहीं है कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा इसलिए सोचता है कि वह भी इससे बेहतर ही हो अच्छा ही हो तो उसके लिए जो साधन शास्त्र बताता है उसके प्रति प्रवृत्ति होती है पहले वर्तमान जन्म को पूरा सुरक्षित करना चाहता है ये मानवों की प्रकृति है स्वभाव है तो नचिकेता ने अपने पिता के वर्तमान जन्म में जो जिनसे सुख उपलब्ध होता है वो सुविधाएं उपलब्ध हो पिता को यह वर प्रथम वर के रूप में मांगा वराणाम एस प्रथम वरम वृणे इसे वराणाम एतम तम प्रथम वरम पूछ बताया शांत संकल्प सुमना यथा इत्यादि से सब बताया अब विश्वजित याग क्यों कर रहे थे उद्दालक जी तो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए विश्वजित याग का फल प्राप्त करने के लिए निष्काम तो है नहीं वे उषण इस प्रथम पद ने ही बताया है उपनिषद का प्रारंभ ही उषण से है उषण यानी फलम कामयम फलाकांक्षा है ह्छा तो इच्छा वन नचिकेता के पिता है फल विषयनी इच्छा नचिकेता के पिता के चित्त में है इसलिए विश्वजीत त्याग किया लेकिन लोभवशात इस जन्म में भी वे सुरक्षित रहना चाहता है इसलिए तो शास्त्र ने बताया हुआ जो अंग अनुष्ठान है जिस विधि से होना चाहिए उस विधि से न करके थोड़ा शास्त्र के साथ छल ऐसा कर रहे थे मने ही मन गौशाला में विद्यमान गायों का विभाजन कर दिया कि ये नचिकेता की और और ये मेरी और शास्त्र अपना जो भी धन है उस वो सब दान करें ऐसा छल शास्त्र के साथ इस जन्म में वो चाहते हैं सुरक्षित रहो मैं कहीं आज सर्वस्व दान दे करके सड़क पर न आना पड़े ऐसा कहीं ना कहीं उनके चित्त में था इसलिए पहले जिस कारण से शास्त्र विधि के अनुसार परलोक प्राप्ति का साधन अनुष्ठान पिता नहीं कर पाए प्रथम वर्ष मांगा है और बाद में पिता का परलोक सुधारना भी पुत्र का कर्तव्य है इस इस्लोक में पिता को सुखपूर्वक रखना और परलोक में भी वे सुख सुविधा से रह सके उनका परलोक भी सुधरे ये भी पिता का पुत्र का कर्तव्य होता है पितरों के प्रति उस दृष्टि से द्वितीय वर्ग जिस उद्देश्य से विश्वजित याग उदालक जी कर रहे थे उस उद्देश्य की प्राप्ति का साधन ठीक ठीक जानने विषयक है तो इसलिए पहले तो फल का वर्णन करता है वो कैसे है इसकी इसका वर्णन बारहवे मंत्र में नचिकेता स्वयं कर रहे है क्योंकि तो नचिकेता आस्तिक है ना श्रद्धा युक्त चित्त वाले हैं, श्रद्धावान के चित्त में श्रद्धावान लभते ज्ञानम के अनुसार शास्त्रार्थ प्रकट होता है सामान्य जो साध्य साधन भाव है वह संकेत पहले से ज्ञात है इसलिए जिज्ञासा होती है और शास्त्र के मर्म को जानने वाला उन्हें शास्त्र मर्म को एक बार भी बताता है तो उनका चित्त पकड़ लेता है यही श्रद्धावान लभते ज्ञानम गीता कह रही है तो नचिकेता को अनेकों बार नहीं बताना पड़ा अग्निविज्ञान भी संक्षेप में नचिकेता को यमराज जी ने पूरा अग्निविज्ञान बताया और नचिकेता ने एक बार सुना और वैसा का वैसा सुना दिया का अर्थ ग्रहण कर दिया ये ग्रहण करने की शक्ति नचिकेता के जो बुद्धि में है वो बताती है कि श्रद्धा युक्त है मेधा भी है श्रद्धा मेधा को बल देती है तो मेधा है ग्रंथ धारण शक्ति एक बार सुना और वही बुद्धि में बना रहा एक बार सुनकर के ही ऐसी मेधा से संपन्न है मेधा भी है नचिकेता और उस मेधा को परिपुष्ट करने वाली श्रद्धा भी है सहयोगिनी बाल का लक्षण है अच्छा अच्छा उक्तार्थ ग्रहण धारण पटु बाल यानी उक्त अर्थ का ग्रहण करके धारण करने में कुशल हम हाँ। न्याय शास्त्र में तो अलग है अनधित अन हम्म वो अनधित न्याय शास्त्र न्याय शास्त्र अधित व्याकरण काव्य कोशो अनधित न्याय शास्त्र बाला। वहां बाल हम्म बाल शब्द का ये लक्षण है वो पदकृत्य में तो पद कृत्य में है वो और दीपिका में जो आप बोल रहे वो होगा अच्छा तो ये जो बारहवा मंत्र है इसका उच्चारण कर लेके नय किंच ना न त्र जर या बिभेती उभे तीर्वासना या तो का तिगो मोदे स्वर्गलोके तो स्वर्गलोक का नचिकेता ने शास्त्र से इस प्रकार का वर्णन सुना हुआ है जो सुना है वो बता रहा है नचिकेता तो स्वर्गे लोके तो स्वर्गलोक में किंचना भयम न अस्ति कोई भय स्वर्गलोक में नहीं होता तो देवताओं को असुरों का भय होता है कि नहीं होता और कभी कभी असुर जीतते हैं तो ये भी वर्णन आता है कि स्वर्ग छोड़कर के भाग जाते हैं आत्मरक्षार्थ और कहते हैं श्रुत यहां करिए कि स्वर्ग लो के किंचन भयम नास्ति और पुराणों में कहा गया कि कभी कभी जब आसुर प्रबल होते हैं तो देवता स्वर्ग को छोड़कर के हिमालय में आकर के छिप जाते हैं तपस्या करते हैं तो सुख से आते हैं तपस्या करने के लिए ये आसुरों से भयभीत होकर के आते हैं भयभीत होकर के आ रहे हैं इसलिए किंचन शब्द तो कह रहा है कुछ भी कोई भय नहीं और वहां दिख रहा है भय इसलिए किंचन शब्द का अर्थ भाषकर भगवान करेंगे रोगादि निमित्तक भय भी होते वैद्य है निमित हाँ। तक तो तो वो क्या करते हैं हाँ। वो हो तो ऐसे रोग नहीं होते हैं मृत्यु लोक में जैसे रोग होते हैं वो समष्टि को ठीक करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ चिकित्सा करते रहते हैं असमय में जगत का विनाश जिन महान रोगादि से होता है उपस्थित उन रोगादियों की चिकित्सा के लिए सोचते रहते हैं और वो ज्ञान भेजते हैं जहां बहुत ज्यादा रोगी रहते हैं वहां इसलिए वो धनवंतरी आदि का ज्ञान यहां पर है क्या नाम वहां से यहाँ भेजते हैं वे शोध सो, करते करते वो शोधशाला है एक प्रकार से जैसे यहां से अंतरिक्ष में कई यान वगैरह भेजते हैं और वहां शोध करते हैं और वहां की जानकारिया भी अंतरिक्षस्थ एक स्टेशन बना है ना यहां भेजते रहते हैं लोग ऐसे धनवंतरी आदि जो है ना अश्विनी कुमार धन्वंतरी यहाँ के लोगों के लिए वो जो आयुर्वेद के ज्ञाता ठीक ठीक उपासक होते हैं उन्हें जानकारियां भेजते रहते शोध संशोधन करके और कभी कभी जो बड़े महा बड़े बड़े लोगों में आपस में तो वाक युद्ध होता है सत्य भाषण होता है उनका तो कभी किसी का सिर कटा तो कभी किसी का कुछ हुआ तो उसको जोड़ने का इसलिए कहीं घोड़े का सिर लगाया किसी को तो कभी हाथी का सिर लगाया ये विज्ञान बड़ा बड़ा वो है शिव जी ने गणेश जी का सिर त्रिशूल से वो कर दिया फिर हाथी का ला करके गणेश जी को जोड़ दिया विज्ञान और इसकी वो चिकित्सा करते रहते हैं ऐसे वो एक अशोका भी तो शेर किसी को लगाया था हाय ग्रीव ऐसा होता है तो ये ये चिकित्सा करने के लिए ये नहीं कि सर्दी हुई जुकाम हुआ तो आ, कैंसर हुआ तो डायबिटीज हुई वहां देवताओं को ये सब रोग नहीं होता इसकी चिकित्सा करने की जरूरत नहीं पड़ती वो जो कहीं सिर कटा लेकिन उसको जीवित रखना जरूरी है समष्टि के हित में तो फिर क्या करें तो कोई ना कोई ऐसा ये करके जोड़ देता है ऐसा ऑपरेशन करते हैं वही फिर सिर जिस किसी का भी लगा करके उन्हें समि के हित में जीवित कर देते पुनः ऐसी ऐसी चिकित्सा के लिए वे वहां पर है अश्विनी कुमार और धनवंतरी और बाकी छोटे मोटे जहां बहुत ज्यादा रोग होते तो वहां से वो क्या कहा जाता है वो भेजते हैं आ, एक देश से दूसरे देश से टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कहते हैं यानी फार्मूले भेजते रहते हैं ये, ये चिकित्सा करो तो ये रोग दूर होगा ऐसा वो अलग बात है वो यहाँ के लिए और समष्टि हित के लिए वो वहाँ पर चिकित्सा करते रहते हैं इसे छोटे मोटे रोगों का कोई वहाँ भय नहीं है तो स्वर्गीय लोके भयम किंचन नास्ति यानी रोगादि निमित्तम किंचन भयम नास्ति कैंसर हुआ या डायबिटीज हुई तो ये हुआ तो वो हुआ ऐसा कुछ नहीं होता ना और आगे कहते हैं कि न तत्म ऊपर से जोड़ देना सहसा प्रभवसी तत्र यानी स्वर्गीय लोक है तम यानी मृत्यु यमराजी मारक न प्रभवसी आप सहसा प्रवृत्त नहीं होते हैं समर्थ नहीं होते जैसे मृत्यु लोक में कोई निश्चित नहीं है कि कब किसको जाना पड़े अचानक जिस किसी को भी उठा लेता हैं कम तो से कम निश्चित मालूम होता कि इतने बात जाना है तो कुछ तो सावधान होता ना व्यक्ति लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है तो माना जाता है कि सहसा मृत्यु लोक में मारक जो काल है मृत्यु है वह उपस्थित होता है ऐसे स्वर्ग लोक में यमराज जी का सामर्थ्य नहीं कि सहसा उपस्थित होकर के जिस किसी को उठा ले ऐसा नहीं कर सकते तो तत्व न प्रभवसी मृत्यु लोक में जैसे आप जब कभी भी प्रवृत्त होते हो ऐसे आपकी प्रवृत्ति वहां नहीं होती और जरा एक आयु निश्चित हो जाए वृद्धावस्था आ जाए मृत्यु लोक में तो फिर तो निश्चित ही दिनों दिन मृत्यु का भय सता रहता है ना ये मृत्यु लोक में तो है वृद्धावस्था जैसे शुरू हो जाती है तो मृत्यु से बहुत ज्यादा भय लगना शुरू हो जाता है वहां तो देवताओं का एक नाम है स्वर्ग लोक निवासियों का निर्जर जरारहीत तो। निर्जर है वे तो ये कहते हैं कि तत्र जराया न स्वर्गलोक का निवासी जरा से युक्त होकर के आपसे डरता नहीं है कि अब मैं वृद्ध हुआ तो यमराज आएंगे मुझे ले जाएंगे ऐसा भय नहीं होता क्योंकि वहां जरा ही नहीं है मृत्यु लोक में तो जरा से युक्त हो करके हमेशा चिंतित रहता है कि कब जाना पड़े कब जाना पड़े डरता रहता है क्योंकि यहां जरा अवस्था भी है और आगे कहते हैं कि अष्नाया पिपा से उभे तीर्थवा का कष्ट बड़ा महान होता है भूख प्यास को सहन करना बहुत कठिन और ये मनुष्य लोक में होती है भूख प्यास दिन में कई बार लगती है कई बार पानी पीना पड़ता है कई बार खाना पड़ता है लेकिन यह कहा नवय देवा खादन इसलिए वहा कोई रसोईया नहीं है 11 बजे के घंटी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती लोग शायद इसीलिए <laughs> नहीं हाँ, ये कहा जाता है पेड़ बड़ा पापी है ये सब कुछ कह रहा है हाँ। इसलिए रोगादि का भय नहीं है भोगे रोग भयम कहाँ है ना तो वहां भूख प्यास नहीं लगती है लोगों को भूख प्यास जैसे यहां लगती है और उसी के प्रबंधन में जीवन के जीवन बीत जाते हैं ऐसा स्वर्गलोक में नहीं है वहां भूख नहीं लगेगी प्यास भी नहीं लगेगी भंडारा भी नहीं मिलेगा तो फिर भोग क्यों लगाना है तो कहते हैं दृष्टव तृप्यंती वो देख करके ही तृप्त होता है इसलिए भोग तो लगाना पड़ता है और फिर भोग लगाया हुआ वो प्रसाद बना करके वापस मनुष्यों को देते हैं ना इसलिए तो अपने यहां कितने तैतीस कोटि देवता है और उन सब को भोजन कराना पड़े रोज का रोज तो सब घर आस्तिक लोग पूजा करना बंद कर दे एकाद देवता को रखेंगे मैं तो अपने यहां तो सनातनियों के मंदिरों में घरों में ये भी देवता वो भी देवता वो भी देवता वो भी देवता दे कितने देवता होते हैं क्योंकि दृष्टि व त्रिपेणी उनको अलग से खाना पीना तो देना नहीं पड़ता आ बैठो हमारे घर में और एक ही मंदिर में बहुत सारे बैठ जाते हैं छोटे से और एक ही थाली में खा लेते हैं खाना क्या है एक थाली में रख लिया थोड़ा थोड़ा वो देख लेते हैं और देखकर करके तृप्त हो जाते हैं प्रसाद बना करके देते हैं इसलिए एक मंदिर में बहुत सारे देवताओं को रख लेते हैं कि इनका भी प्रसाद हमें मिले इनका भी प्रसाद मिले इनका भी प्रसाद मिले खाना शुरू देंगे तो सबके लिए उतना रखना पड़ेगा ना अपना ही पेट भरना मुश्किल है तो तैतीस कोटी देवताओं का कैसे वो भोग लगा पाएंगे दृष्ट वो त्रिप्पन्ती और प्रसाद बना करके देते हैं को मोदते स्वर्गलोके तो स्वर्गलोक में नी हर्षित होता है उल्लासित होता है आनंदित होता है कब कैसे तो शोका गन का मतलब मन में हर्ष कब रहता है जब मानस दुख नहीं होता चिंता नहीं होती मन चिंताग्रस्त हो तो प्रसन्न रहता है क्या हर्षित होता है क्या नहीं हो पाता तो इसलिए शोका तीघ का अर्थ भाष्कर भगवान करते हैं मानस दुखे न रह वहां मानस दुख नहीं रहता इसलिए हर्षय रहता है फिर सुख का विरोधी दुख आ जाता है ज्यादा शोक कहते हैं प्रिय जन के वियोग से होने वाला जो दुख तो वहां प्रिय वस्तु का वियोग होता ही नहीं है सारी प्रेमास्पद वस्तुएं जीवन भर उपलब्ध रहती रहती हैं। जब तक रहता है स्वर्ग में तब तक क्योंकि स्वर्ग तो पुण्य का फल भोगने के लिए मिलता है ना इसलिए उस जीवन में जिसे वह प्रिय समझता है उस प्रिय का वियोग निमित्तक जो दुख है जिसे शोक कहा जाता है वो नहीं होता उसे अतीत रहता है तो शोका तीघ स्वर्गलोके मोदे स्वर्गलोक में वह आनंदित होता है उल्लासित होता है आगे भाष्य नचिकेता उवर्गे लोके इदि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि स्वर्ग साधनमग्निज्ञान प्रष्टु स्वर्गस्व तह स्वर्गे लोके स्वर्ग के साधन अग्नि विद्या को अग्निविद्या प्रश्न आगे वाले मंत्र में नचिकेता करेंगे इसलिए पहले पूछा बता रहे हैं स्वर्ग स्वरूपम आह ये इस प्रकार का स्वर्ग है उसका साधन है अग्निविद्या और वह अग्निविद्या आप मुझे बताइए ऐसा नचिकेता द्वितीय वर के रूप में मांगेंगे तो स्वर्गे लोके एन भयं किंचना स्वर्ग लोक रोगा भय किंचन नास्ति। नास्थादी निमित्तक भय स्वर्गलोक में बिल्कुल नहीं होता क्योंकि वहाँ रोगादी नहीं होते। निमित्ता नैमित्तक हो जाता है नृत्यो सहसा प्रभवसी हे मृत्यो सहसा न प्रभवसी आप वहां पर सहसा जिस किसी को भी मार नहीं सकते अतः इसीलिए कहते हैं जरायुक्त यह लोकवत तो विभेति तो कश्चित तत्र जैसे इस लोक में जरा युक्त होने पर वृद्धावस्था आने के बाद वृद्ध हमेशा आपसे डरता रहता है मृत्यु लोक लोकनिवासी वृद्ध ऐसे स्वर्गलोक में निर्जर रहते हैं जरा रहित लोग रहते हैं तो जरा से युक्त होकर के आपसे कोई भी डरता नहीं है तो तो, तो विभेति कचि तत्र किंच उभे अश्नाया पिपाशे तीर्थतिक्रम्य शोकमतीत ती गि शोकाद मनसिन दुखेन च वर्जिमोद ऋष्यती स्वर्गलोके दिव्य तो दिव्य स्वर्गलोक में वह आनंदित होता रहता है हर्षित होता है सुखी रहता है तो जिस लोक के नागरिक ऐसे होते हैं वह लोक है स्वर्गलोक और वहां पहुंचने के लिए जो साधन है वह है अग्निविद्या उसे पूछा जा रहा है सी स्वर्ग मध्येषिमृत्यो प्रब्रूहित श्रद्धा मह्यम स्वर्गलोका अमृत भजंत तुतीय नृणे वर्ण तो हे मृत्यो स तो स ये नाम सरोनाम का विशेषण है तो तोमर्थ है यम राज्य यहां पर और यमराज्य की स यह विशेषण विशेषता बता रहा है कि पूर्व वर्णित पूर्ववर्णित रूपी फल के साधन का ज्ञातृत्व विशेषता स्वर्गे के न भय इत्यादि मंत्र के द्वारा प्रतिपादित स्वर्ग का साधन अग्नि विज्ञान नचिकेता के पास है अग्नि विज्ञान ने कर्म क्या यम राज्य के पास वो जानते हैं और उसे उस विशेषता को सशब्द बता रहा है कि सत्वम यानी स्वर्ग साधन ज्ञाता तम अग्निम अधेशी स्वर्ग साधन भूत अग्नि का ज्ञान रखते हो अग्नि के ज्ञाता हो आप और श्रद्धा मह्यम तम ब्रूही तम तम अग्निम श्रद्धा मह्यम ब्रूही शास्त्र तथा आपके प्रति श्रद्धा से संपन्न जो मैं हूं उस मुझे आप उस अग्नि को बताइए क्योंकि स्वर्ग तो अतिय है ना इसलिए स्वर्ग का साधन जो कर्म है अग्नि शब्द से उपलक्षित वह भी शास्त्र से ही जाना जाता है स्वर्ग तथा तो स्वर्ग के साधन को लौकिक प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से नहीं जाना जाता शास्त्र से जाना जाता है और शास्त्र से भी स्वयं अपने आप पढ़कर के नहीं आचार्य से इसलिए और शास्त्र का अर्थ प्रकट होता है शास्त्र तो था आचार्य के प्रति श्रद्धा संपन्न व्यक्ति को शास्त्रार्थ का बोध होता है इस दृष्टि से नचिकेता ने कहा कि मैं शास्त्रार्थ ज्ञान प्राप्ति का प्रयोजक जो श्रद्धा है उससे युक्त हूं इन्हें उपदेश का अधिकारी हूं श्रद्धालु उपदेश का अधिकारी है मैं श्रद्धा संपन्न हूं शास्त्र के प्रति आपके प्रति मेरी श्रद्धा है इसलिए आप स्वर्ग प्राप्ति का साधन जानते हो उसे मुझे बताइए स्वर्ग का साधन तो स्वर्गलो का अमृतत्व भजनते तो स्वर्ग शरीर को त्यागने के पश्चात प्राप्त होना है जिनको उन्हें कहा जाता है स्वर्गलोका यानी स्वर्ग लोका, के अधिकारी तो स्वर्ग के अधिकारी कौन है स्वर्ग के साधन का अनुष्ठान करने वाले यजमान वे स्वर्गलोक शब्द का अर्थ है स्वर्गोलोको ये शाम ते स्वर्गलोका स्वर्ग लोक की प्राप्ति होनी है वर्तमान शरीर को छोड़ने पर जिनको वे हैं स्वर्ग लोक यजमान स्वर्ग के साधन भूत अग्नि का अनुष्ठान करने वाले वो यजमान कहलाते हैं तो अमृतत्व भजनते तो यहां अमृतत्व है अपेक्षित अमृतत्व देवभाव तो देव भावम प्राप्त मंती इंद्रादी देवभाव को प्राप्त करते देवता शरीर को प्राप्त करते हैं जिस अग्नि ज्ञान से उस अग्नि को आप जानते हो वह अग्नि आप मुझे बताइए ये नचिकेता ने प्रार्थना की है और द्वितीय न वर्ण ये तत् प्रार्थय जो आपने तीन वर मांगने के लिए मुझे कहा है उसमें से एक वर मांग चुका हूं तो दूसरे वर के रूप में मैं अग्नि विद्या की प्रार्थना करता हूं ये तथ है अग्नि विज्ञान इसे मैं चाहता हूँ कि आप मुझे प्रदान करें भाष्य है एवं गुण विशिष्ट स्वर्गलोक प्राप्ति साधन भूतम अग्नि स्वर्ग मृत्युहु अधेशी स्मरसी जानसि तो एवं गुण विशिष्ट जो स्वर्गलोक है रोगादि निमित्त तक जहाँ कोई भय नहीं सहसा मृत्यु की उपस्थिति नहीं होती और जरा भी नहीं रहती और जहा भूख प्यास भी नहीं लगती और मानस दुख और उप शोक भी नहीं होता जिस लोक के नागरिक को ऐसे गुणों से युक्त जो स्वर्ग लोक है उसकी प्राप्ति का साधन है अग्नि उसे आप जानते हो अध्ययसी इन्हें जानासी एक स्मरणी धातु से अधेशी बना है लोट लकार में इन अधेने इंग अध्ययन एक स्मरणीय है तो यहां स्मरण अर्थ में है इसलिए स्मरसी कहा हा नित्य अधि उपसर्ग से युक्त ही उनका प्रयोग होता है इन इंगो अधि उपसर्गता न व्यभिचरता अधिउपर्गम उपसर्ग के साथ व्यभिचार नहीं करते हैं ये दोनों धातु और इक धातु अधि उपसर्ग के साथ ही इनका प्रयोग होता है अधि उपसर्ग के बिना प्रयोग होगा तो, तो माना जाएगा कि व्यभिचार हुआ ये व्यभिचार नहीं करते हैं तो, तो उनके बिना प्रयोग इन दो धातुओं का नहीं होता एक धातु का भी इंग धातु का भी तो यहां एक है स्मरणार्थक इसलिए अध्ययसी यानी स्मरसी और उसका अर्थ कर दिया जानासी तो स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत अग्नि को आप जानते हो हे मृत्यो यतह तम प्रभु ही तो जिस कारण से आप स्वर्ग लोक प्राप्ति के साधन के ज्ञाता हो उस कारण से आप उस साधन को मुझे बताइए प्रभु का अर्थ कर दिया कथय। कहा कि श्रद्धालु को कहने के लिए कहा गया तो कहा, है तो क्या मैं श्रद्धालु हूं श्रद्धा धाना श्रद्धावते मह्यम स्वर्गार्थी ने तो स्वर्ग चाहता हूं का अर्थ है मेरे पिता चाहते हैं स्वर्गार्थी मेरे पिता हैं मैं तो मोक्षार्थी हूं ऐसा आप स्वयं अपने मुख से मुझे बताओगे बुरुतम सदम नचिकेतम मन इसे मैं तुम्हें तो मानता हूं कि खुले हुए मोक्ष का द्वार है, अधिकारी हो तुम विद्याभिपीनम नचिकेता सम्मान्य मैं जिज्ञासु मानता हूं तो जिज्ञासु मोक्ष हुआ करता है इसलिए यहां पर स्वर्गार्थी ये जो विशेषण है वह नचिकेता अपने पिता के लिए स्वर्ग चाहते हैं इसलिए स्वर्गार्थी ये विशेषण है अपने लिए तो वे मुख हुआ और यहाँ मह्यम का विशेषण स्वर्गार्थी ने दिया है ने साधन की इच्छा उसी में होती है जो फलिपसु होता है स्वर्ग की स्वर्ग के प्राप्ति का साधन अग्नि की अग्नि को जानने की इच्छा नचिकेता के अंदर हुई ना तो बताती है कि अग्नि रूपी साधन का फल स्वर्ग की इच्छा भी नचिकेता में है लेकिन नचिकेता में तो नहीं है वो पुत्र है पुत्र होने के नाते पिता की इच्छा को पूर्ण कर, करता है पुत्र तो इसलिए पिता की इच्छा भी पुत्र की इच्छा मानी गई पिता की इच्छा स्वर्ग विषय है वो मेरे पिता की इच्छा पूर्ण हो जाए उस दृष्टि से ये भी वो स्वर्गार्थी है किसी को दिलाना चाहते हैं, तो सामने वाले को ये थोड़ी कहेंगे कि उनको दिलाना है मुझे तो नहीं चाहिए सीधे ये कहा जाता है कि मुझे चाहिए फिर वो लेकर के उसे फलानी को दिया जाता जिसको दिलाना है उसको उस दृष्टि से नचिकेता ने कहा कि स्वर्गार्थ, स्वर्गार्थी ने मह्यम यदि ये, ये कहे कि तुम श्रद्धालु तो हो ठीक है लेकिन अग्नि रूपी साधन का फलार्थी यदि तुम ना हो कर्म शास्त्र का अधिकारी उसे माना जाता न जो चार विशेषणों से युक्त है एक विद्वान है कर्म का अधिकारी समर्थ है फलार्थी है और अपरियुदस्त है उसे माना जाता है कर्माधिकारी कर्मकांडीय साधन का अधिकारी तो कर्मकांडीय साधन है यहां पर अग्नि तो उसका अधिकारी फलार्थी होता है तो तुम्हें अग्नि रूपी साधन का फल नहीं चाहिए तो श्रद्धालु होने पर भी नहीं बताया जा सकता फलार्थी को बताया जा सकता है ऐसा हिमराज्य कह सकते इसलिए कहते हैं कि फलार्थी ने आ, स्वर्गार्थी न स्वर्गार्थी ने मध्यम मैं स्वर्गार्थी हूं अब वो किसके लिए स्वर्ग चाहिए तुम्हें अपने लिए या किसी अन्य के लिए ये तो नहीं कहा स्पष्ट नहीं किया लेकिन मुझे स्वर्ग चाहिए वो तो किसको किसको चाहिए तो निकलेगा कि पिता के लिए आगे है ये न अग्नि ना चिते न स्वर्गलोका स्वर्गो लोको ये शांत स्वर्गलोका यजमाना अमृतत्व तो मैंने अमरणताम देवत्व भजन्ते तो जिस अग्नि का अनुष्ठान करने से यजमान स्वर्गलोक के अधिकारी बन जाते हैं और देवता भाव को प्राप्त करते हैं वह अग्नि आप मुझे बताइए तद एत अग्निविज्ञानम द्वितीय न वर्ण गुरुणे उस अग्नि विज्ञान को मैं चाहता हूं आगे है चौदहवे मंत्र में यमराज नचिकेता के, के द्वितीय वर्ग को भी देने की प्रतिज्ञा करते हैं बताते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग के साधनभूत अग्नि विद्या भी दे देता हूं प्रत्येब्रवीम इत्यादि का अवतरण है भाष्य में कि मृत्यो प्रतिज्ञा इम एने यम एने प्रते ब्रवी में इत्यादि चौदवे मंत्र के द्वारा की जाने वाली यह की प्रतिज्ञा है नचिके नचिकेता के द्वारा प्रार्थित तो अग्नि विद्या प्रदान के लिए प्रतिज्ञा करते हैं यानी स्वीकार करते हैं अग्नि विद्या देना नचिकेता को अग्निविद्या देना स्वीकार करते हैं वो स्वीकारोक्ति बोधक ये वाक्य है तो कौन सी प्रतिज्ञा लेनी है तो टीकाकार कहते हैं इन वक्षमाना वक्षमा प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा अवगंतव्या यानी वक्षमाना चौदहवे मंत्र से बताई जाने वाली जो प्रतिज्ञा है वह नचिकेता की प्रतिज्ञा है क्या नाम यमराज्य की प्रतिज्ञा है तो चौदहवें मंत्र का उच्चारण कर ले प्रते प्रवीमी तदुमे निबोध स्वर्ग अग्निम त्रिनाचिकेत पेज का निकल गया स्वर्ग मग्नि न चिकेत प्रजानन अनंत लोका प्रतिष्ठान विधि तम निहित गुहायाम तो हे नचिकेत ऐसा नचिकेता को संबोधित करके यमराज जी कहते हैं ते प्रब्रवीमि ते तत् प्रब्रवीमी ऐसा अनु करिए तो ते यानी श्रद्धा आय तुभ्यम तो श्रद्धान जो तुम हो श्रद्धालु जो तुम हो तुम्हें तदु ऊ है अवधारण अर्थ में एव अर्थ में इसलिए तदेव प्रब्रवी में प्रकर्षण ब्रवीम तो तत शब्द का यत शब्द के साथ नित्य संबंध होता है यदोर नित्य संबंध इसलिए शब्द का प्रयोग किया है तो शब्द का अध्याय करना तो यद पया पृष्ठम स्वर्ग प्राप्ति साधनम अग्नि विज्ञानम तदेव तो शब्द उसका परामर्शक है और वो शब्द एवंकार का तेरहवे मंत्र से तुमने द्वितीय वर के रूप में जिस स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत अग्नि विज्ञान की प्रार्थना की है तदेव वही स्वर्ग प्राप्ति का साधनभूत अग्नि विज्ञान मैं तुम्हें बताऊंगा प्रवी में ये वर्तमान लटलकार है अभी बताने वाले हैं तो वर्तमान स्वामी पे वर्तमान वधवा ऐसा एक सूत्र है बताएंगे अभी तो बता बता नहीं रहे हैं बताने वाले हैं अभी थोड़े समय बाद ही बताने वाले हैं इसलिए कहते हैं अभी बता रहा हूं प्रभ्रवी में अर्थ होगा बता रहा हूं है न बताऊंगा ये प्रतिज्ञा है और तत्का तो जैसे प्रब्रवीमी के साथ कर्मत्वीन रूपे नन्वय हुआ ऐसा तदु का निबोध के साथ भी कर्मत्वीन रूपेण अन्वय करना कि मैं यानी मम वचना तो तदु निबोध ऐसा तदु तदुब्रवीमी तदु निबोध तो मेरे वचन से स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत अग्नि विज्ञान को तुम जानो निश्चित कर लो कि यह अग्नि विज्ञान है स्वर्ग का साधन ऐसा सुनिश्चित कर लो तदु में निबोधा स्वर्गम अग्निम नचिकेत प्रजानन तो प्रजानन ये विशेषण है अहम का उत्तम पुरुष का प्रयोग है ना प्रब्रवीमी तो मैं वहां पर अहम कर्ता के रूप में अनुक्त होने पर भी उसका कर्ता अहम ही होगा अहम शब्दार्थ ही और उस अहम शब्दार्थ का प्रब्रवी के कर्ता का विशेषण है स्वर्गम अग्निम प्रजानन अहम अपनी विशेषता यमुराजी नचिकेता को बता रहे हैं कि स्वर्गम यानी स्वर्गाय हितम स्वर्गम यानी स्वर्ग प्राप्ति का साधन ये अग्नि का विशेषण है स्वर्ग प्राप्ति भूत साधन स्वर्ग प्राप्ति का साधन भूत अग्नि को मैं अच्छी तरह से जानता हूं वो मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे वचन से तुम उसका स्वरूप अच्छी तरह से सुन करके निर्धारित कर लो निबोधक और अग्नि कैसा है जिसे मैं जानने के लिए कह रहा हूं तो कहते अनंत लोक आपतिम अनंत लोक है अविनाशी लोक और यहां अविनाश लेना पेक्ष विनाश मृत्यु लोक की अपेक्षा अधिक स्थाई रहने वाला लोक उस लोक उसे अमृत कहा जाता है ना अनंत अनंतलोक यानी अमृतत्व लोक की प्राप्ति यानी लोक की प्राप्ति का साधन ऐसा ये करना अनंतलोक लोकस्य आपति यानी प्राप्ति भवतीन साधन न तो तो साधनम अनंतलोका वो अग्नि से होती है इसलिए अग्नि का विशेषण है अनंतलोकाप्ति यानी अग्नि और अथो ये अपि अर्थ में है निपात तो जो स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा भी है किसकी तो सारे जगत की प्रतिष्ठा भी है कौन अग्नि तो बृहदारणिक उपनिषद में कहा गया विराट ने अपने को तीन लोकों के अधिपति जो तीन देवता है आदित्य वायु और अग्नि स्वर्गलोक का अधिपति हैं आदित्य स्व का और भू का अधिपति अधिपति देवता के रूप में अपने आप को विभक्त कर दिया विराट ने वैश्वानर ने इसलिए अग्नि भी वैश्वानर का ही स्वरूप है अग्नि ही आ, वैश्वानर ही अग्नि रूप भी बना वैश्वानर ही वायु रूप बना और वैश्वानर ही आदित्य रूप बना तत्त्व लोगों का आधिपत्य करने के लिए तो जैसे मिट्टी ही घड़ा बनी है तो घड़ा मिट्टी रूप है कार्य को कारण रूप कहा जाता है ऐसे ये जो अग्नि है अपना कारण जो आ, विराड़ है तदात्मक है घड़ा मृदात्मक है अग्नि भी विराड़ात्मक है और विराड़ है ये सारे जगत का प्रतिष्ठा आधार ये सारा जगत पृथ्वी तो विराड का पैर है ना ऐसे तो ये शरीर ही जब तक रहेगा तभी तक शरीर का एक एक अंग भी सुरक्षित है ना तो सारा विश्व ही पूरा स्थूल ब्रह्मांड शरीर है ना विराड़ का इसलिए सारे शरीर को धारण करके रखता है विराड उसे प्रतिष्ठा कहा जाता है तो ये अग्नि प्रतिष्ठा है सारे जगत की विराट रूप से ये कहा प्रतिष्ठा विधि और आगे कहते हो कहा है अग्नि तो गुहायाम निहितम विधि तम तम प्राणीनाम गुहायाम निहितम विधि तो प्राणियों की बुद्धि रूपी जो गुहा है उस गुहा में अवस्थित समझो इस अग्नि को धर्मस्य से तत्व निहितम गुहाम कहा है ना तो ये तो अग्नि शब्द से लेना है धर्म को वो है स्वर्ग का साधन और उसका तत्व यानी वास्तविक स्वरूप को कहा है तो गुहा में है बुद्धि रूपी गुहा में इसका भाष्य है भाष्य कल तो है अन्य प्रतिपदा है न तो दो तीन मिनट में भवष्य को पूरा करते हैं फिर पंद्रहवा मंत्र है पंद्रहवा मंत्र बता रहा है कि वो कब शुरू होगा फिर है, है? तो मृत्यु प्रतिज्ञा प्रति ब्रवीमी तुभ्यम मैं तुभ्यम ब्रवीमी यद तवया प्रार्थित तदु जो तुमने पूछा है द्वितीय वर के रूप में प्रार्थित है तुम्हारे द्वारा तदेव तदु यानी तदव मे मम वचसो निबोध बुद्धस्व जान लो एग्र मना सन एकाग्र मन हो करके समझ लो स्वर्गम स्वर्ग ये हितम तो स्वर्ग शब्द का अर्थ है स्वर्ग का हित यानी स्वर्ग प्रापक स्वर्ग का साधन इसलिए कहा कि स्वर्ग साधनम अग्निम हे न प्रजानन स्वर्ग के साधन भूत अग्नि को मैं जानता हूं जानने वाला मैं तुम्हें बताता हूं तो विज्ञातवान अहम सन प्रब्रवीमि उसके साथ जोड़ना प्रब्रवीण प्रब्रवीमि निबोध इति शिष्य बुद्धि समाधानार्थं वचनम ये मैं बता रहा हूं उसे तुम अच्छी तरह से सुन करके समझ लो ये जो कह रहे हैं यमराज जी वह वक्षमान अर्थ में नचिकेता की बुद्धि को समाहित करने के लिए कह रहा है कि शिष्य समाहित कर ले अपनी बुद्धि को और सुने अधुना अग्निम स्तुति इस समय अग्नि की स्तुति करते हैं यमराज जी जिस अग्नि साधन को बताया जा रहा है अग्नि रूपी साधन को वो साधन प्रशस्त है इसे, इसके लिए उत्तरार्ध में कहा अनंत लोकाप्तिम यानी स्वर्गलोक फल प्राप्ति साधन और अथो यने अ प्रतिष्ठा आश्रय जगत विराट रूपेण तमेतम तम अग्निम मया उच्यम विद्धि यानी जानी ओस तो तो अग्नि को जगत की प्रतिष्ठा भी समझ लो विराट रूप से अभी विराट रूप से कैसे हैं अग्नि इसे स्पष्ट करने के लिए टीकाकार कहते हैं कि सत्रेधा आत्मा व्यकुरत श्रुते वायु आदित्य रूपेण समिपो विराट एवं व्यवस्थित तेन विराट विराटेण अग्निर्जगत प्रतिष्ठा इति उच्यते तो ये जो है सत्रेधा आत्मान व्यकुरुत इस श्रुति के आधार पर ब्रधार श्रुति है तो स यानी विराट उसने अपने आप को तीन विभागों में विभक्त किया वो तीन विभाग है वायु, आदित्य इन तीन रूप से समष्टि रूप विराड एवं व्यवस्थित तो अग्नि आदि तीन रूप से जो विराड है वही अवस्थित है इसलिए तेना विराट रूपेण इसलिए अग्नि को कहा जाता है कि विराट रूप से अग्नि ने इस जगत को अपने में धारित करके रखा और जगत की प्रतिष्ठा बना है तो तेना विराट रूपेण अग्निर अग्निर्जगत प्रतिष्ठा इति थे आगे है कि विद्धि यानी जानी ही तव निहितम स्थितम गुहाम विदुषा बुद्धो निविष्ट इत्यथ तो विद्वानों के बुद्धि में अग्नि का स्वरूप स्थित है कर्म का विज्ञान विद्वानों के बुद्धि में है बाकी की चर्चा हम लोग समय पर करेंगे पंद्रहवे मंत्र के आगे की कल अनोध्याय है